कल के के आपने यह सुना था कि के हमारे कौन से संबंध हैं उनको उचित रूप में बनाना उचित रूप देना इसी प्रकार से जीवों के मनुष्य पशु पक्षी आदि के भी संबन्ध हैन को जानना उनको जान करके उानचित व्यहार लाना ी प्रकार से हमारा शरीर इन्द्रिया मन और बहार के इनके में भी जानना चाहिए यदि आप इन सभी संबंधों को ठीक जानते हैं इनको उचित रूप से व्यवहार में लाते हैं तो आपका जीवन निश्चित रूपेण सफल हो जाएगा वस्तु के स्वरूप को जानना जान करके उस वस्तु का उचित प्रयोग उचित प्रयोग कीव्र की इच्छा यदि व्यक्ति जानीव्रो जिज्ञा तो ये सम्बन्ध नहीं जाने जाएंगे। क्या यदि की इन व्यक्तिम्बन्धो जानीव्र इच्छा जिज्ञासा न हो तो ये सम्बन्ध न जाने जा सकते और तीव्र इच्छा भी हो तदनुूप परिश्रम न के व्यक्ति तो भी नहीं जाने जा सकते जानने का और फिर जानर्थ्य प्रयोग करण समर्थ्य यदि व्यक्ति मे नो इ जा सकता क्या क्या समझा आपको हुँ? जानने की तीव्र इच्छा ना हो तो, तो ये संबंध उचित रूप में जाने नहीं जा सकते और क्या बताया तद अनुरूप परिश्रम और तपस्या और तीव्र इच्छा हो गई और इच्छा के अनुरूप पूर्ण पुरुषार्थ परिश्रम व्यक्ति नहीं करता तो इच्छा होने पर भी जाने नहीं जा सकते और एक व्यक्ति परिश्रम करता है परिश्रम करता है पर उनके जाने की को नहीं जानता बल है शक्ति है यदि वह उनके स्वरूप को ठीक नहीं जानता और करता जान पषर्शता स्थिति पदार्थों का स्वरूप नहीं स्वूप जान मेगा उपलब्धि क्या होगी उपलब हो न जानने हानि इन दोनो बातों को व्यक्ति न जानता फिर भी नहीं कर सकता क्या जान क्यालब्धि परिणाम क्या, क्या, क्या जान हानिि क्या क्या होगी इ दोनो विभागो जो न जानो जान पषर्थ नहं क अथवा कोई विकल्प है वो विकल्प है इन्हीं संबंधों को जानना इन्हीं के अनुरूप व्यवहार करना इसका लक्ष्य जीवन की सफलता है कृतकृत्यता किर्थ है यदि विकल्प है कोई इससे अतिरिक्त भी कोई ऐसे कार्य हैं, और मार्ग है जैसे कर्तवाद का अर्थवाद का उससे उदक्रत इषार्थ न स्याया यदि वल्पी व्यक्ति पी क्याकल्प हा जी बोलिए क्या है जैसे संसार प्रति रुचि हैक्ति मुषार्थ का नै वो सांसारिक पद्धति से चलने में जीवन की कृतिकता मानता है क्या समझ में आया वही उसकी कृतकृत्यता है भोग भोगना ही उसकी कृतकृत्यता है धन उपार्जित करना और भोग भोगना उसमें कृतकृत्यता जीवन की सफलता मानता है इस विकल्प में फिर इन संबंधों को जानना ईश्वर से संबंध और आत्माओं से और ये प्रक्रिया जो बताई गई इसकी उसको कोई आवश्यकता नहीं है ऐसी मान्यता वाले क्या है उसने ऐसी मान्यता बनाई तो इनको जानने की क्या आवश्यकता रही है नहीं रही और जो व्यक्ति विकल्प छोड़ चुका है अर्थात केवल भोगवाद से केवल अर्थवाद से कृतित्वता है ही नहीं अर्थात कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिससे व्यक्ति समस्त दुखों से छूट जाए और नित्य आनंद को प्राप्त हो जाए ऐसा विकल्प नहीं रह गया है वो व्यक्ति अबाध रूप से इस पर चलता है क्योंकि उसके पास में विकल्प नहीं है यदि संदेह है तो भी नहीं चलेगा संशय यदि हो जाए इससे भी करत करते होता होगा और उससे भी होता होगा शायद संशयात्मक रूप में व्यक्ति अबाध रूप से इस मार्ग पर नहीं चल सकता संशयात्मक यदि स्थिति है और निश्चयात्मक वही मार्ग ठीक है उसे हो ही जाता है ये केवल कल्पना है इससे फिर इस मार्ग पर नहीं आ सकता और निश्चित सिद्धांत को जानने पर भी विकल्प नहीं है उस मार्ग में भोगवाद में कृत्यता नहीं है इसने जाना यहां तक पर, जो इसके जानने और अपने जीवन में उतारने के लिए परिश्रम करना पड़ता है उससे वो बचना चाहता है वो इतना तप नहीं तपना चाहता इतना पुरूषार्थ नहीं करना चाहता उसको कष्ट होता है आराम से रहना चाहता है जानने पर भी वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो पाता इतना जानने पर भी इस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए उसके मन में लोकेषणा है पुत्रेशना है स्थि में भी ये ईश्वर साक्षात्कार पर नहीं पहुंच पाएगा। आपने अनुभव किं आप लोकेशना रहती ऐसी बताी बात करने से ही पता चलता में रहती, नहीं। आप आपने। रहती है, रहती है, रहती है? रहती नहीं, आप आपने, है बो रति अच्छा उस लोक को चक्का देकर के बाहर फेंकते हो या अंदर इच्छा से ग्रहण कर लेते हो दोनों स्थिति भिन्न भिन्न है मन में इच्छा होती है सम्मान मिले लोग में मान की इच्छा प्रतिष्ठा की इच्छा और वो इच्छा मन में है सूक्ष्म हो सकती है जब तक आप मन में उस इच्छा को रखेंगे तब तक इस मार्ग पर नहीं चल सकते आप हाँ एक है संघर्ष इच्छा संस्कारों के कारण इस जन्म के कारण पूर्व जन्मों के कारण इच्छा होती है और हम उसको धकेलते हैं होती है क्या हम उठाते हैं हम उसको उखाड़ के फेंकते फिर आती है फिर फेंकते हैं। और टक्कर संघर्ष चलता रहता है ये व्यक्ति जीत जाएगा यदि उससे संदेश समझोता नहीं करता अपने दोषों से और निराशावादी भी नहीं बनता और यह भी जानता है क्यों जीता जा सकता है यदि यह मन में बैठ जाए कि जीता नहीं जा सकता तो फिर भी आगे नहीं बढ़ पाएगा सिद्धांत बन चुका है क्योंकि जीता जा सकता है और यह भी जानता है हमारा गुण नहीं है क्या समझ में आया नहीं आया समझ <laughs> क्या समझ में आया कृष्णा आदि हमारे गुण नहीं है और किसके गुण हैं तो संघर्ष चलता रहता है उस संघर्ष में वो व्यक्ति विविध स्थितियां देखता है संघर्ष चलते चलते ठीक किया हुआ संघर्ष आगे चल के एषण की इच्छा तीव्र उद्वेग वो नहीं रहते हुए मंद पड़ जाते तनु हो जाते वो तीव्र छाएं उद्वेग तनु कमजोर हो जाते फिर उससे मन में आशा आती है उद्वन होती है कि अब तो मैं इसको मिटा भी सकता हूं और यदि वो व्यक्ति आलसी बन जाए प्रबाद करने लगे सावधानी बरतने लगे तो सब रखना वो तनु भी फिर उदार रूप हो जाएंगे वह संस्कार ये भी याद रखना क्या का समया का क्रोध लोभोगे संस्कारो तनु बना मोगाभ्यासे जप सेश परिधान सत्सङ्गलस्य प्रमादना धराशयी जा या नहीं पढा पडा है ये जीवन वैदिक जीवन आज संसार में नहीं है एकाद व्यक्ति को छोड़ो कोई ओट में है होगा उसके अब नहीं करते, कोई बरला एकाद व्यक्ति मिलेगा कहां मिलेगा इसलिए पूरा सामान्य स्थिति को देखें लोग की तो विशुद्ध वैदिक जीवन मिलना कठिन होगा आप ये चाहे जो वर्तमान का जीवन है लोगों का हम भी उन्हीं की तरह खाएं पिए उन्हीं की तरह वस्त्र धारण करें उन्हीं की तरह उठें बैठे उन जैसी हमारी जनचर्या हो उन जैसे हमारी बोलताल की भाषा हो और आप चाहे हम ईश्वर तक पहुंच जाएं ये संभव नहीं है यदि उस स्थिति में जाना हो तो ऋषियों का चरित्र सामने रखें और जैसे ऋषि थे जैसा उनका चरित्र था वैसा ही करना है चाहे कुछ भी हो संसार क्या करता है ये संसार के लोग भूले भटके हैं बेचारे दया के पात्र हैं ये भटके हुए हैं और इसी को ठीक मान बैठे हैं तब तो उसका दिमाग ठीक रहेगा और यदि उसने अनुकरण किया लोगों का आधुनिक लोगों का चाहे वैज्ञानिक हो चाहे विद्वान हो चाहे सन्यासी हो उनका अनुकरण कर... यदि वो करता है तो फिर इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता आप तो कभी ऐसा भी सोचते होंगे हम इस विद्यालय में रहते हैं एक पराधीन हैं हम बंधे हुए जैसे आज्ञा का पालन करो ये करना ये न करना ऐसे करेंगे तो दंड में देगा इस बंधन से कब छूटे हम ऐसा भी आता होगा कभी में, आप बताओ अपना अपना क्यों जी आता है ना कभी कभी तो आता है तो क्या करते हैं फिर ये जो बंधन है ऐसा विचार करते हैं कि ये जो भी नियम आदि बनाए गए हैं हमारी उन्नति के लिए कभी कभी व्यक्ति अपने उन्नति के साधन उन्नति के कारण उन्नति के ज्ञान विज्ञान आदि उनके प्रति ऐसी माता बनाता है कि बधके विद्या पढना बा बाधक है इ पढना इतना इखिक इ पढना दुखदायी सोचना शूता य सोचता ऐसे सोचता आश्रमरना गुकुल मेना पराधीनता का जीवन सार नहीं सारी स्वता प्राप्त ऐता इन विषयों में ऐसा विचार मानने वा व्यक्ति नहीं होता। जो सुख के साधन है स्ता प्राप्ति के साधन हैर जाना उ अत्यन्त आवश्यक है लोगो मेना उशन मेना उपयोगी हैाकार मा उन्नति वैदीकरीति उन्नति की नीति वो उन साधनों को उस संघ को सत्संग को उन ग्रंथों के पढ़ने पढ़ाने को मुक्ति का साधन मानता है यह अविद्या और विद्या के लक्षणों में आपने पढ़ा होगा न्याय में भी आया जैसे योग में भी आया कि जो अनर्थ है उनको अर्थवान समझना सब जगह विद्या और अविद्या का लक्षण ऐसे कर दिया आप यहां जितने बैठे हैं आप में आज जीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और योगी बनेंगे ईश्वर का साक्षात्कार करेंगे को करवाएंगे सीधे ब्रह्मचारी आश्रम से संन्यास में जाएंगे निर्णय जिन्होंने किया वो कौन कौन है न तो धन मिलेगा ऐसे जैसे लोगों को मिलता है आधुनिक पढे लिखो को न सम्मान मिलेगा आपको पढया लिखा मानेको न ऐ साधन मिलेगे जिको मे मिले हे है आपक्षा मागा पडेगा उमे गाल्या देगे तु क्यागेगो हि मिक्षा को को मा सकते है मा की हि कागक मागर गाल्याहते है कभी देते हैं, पता नहीं कहते हैं। दुखी हो जाएंगे या सुखी रहेंगे या क्या होगा कैसा होगा कैसा कैसा क्यागेगा बोलो पतानुभव न लोग आपको ऐसे चंद्रोडी या कटिवस्त्र बाजा कहेंगे ये दिनहीन व्यक्ति कहा से आ गया अपना ये यूं ही खा के जी रहा होगा बेचारा इसको कोई पूछने वाला नहीं ऐसे देखेंगे आपको आप क्या मानेंगे उसमें क्या अनुभव करेंगे आप जब आधुनिक लोगों में आप जाएंगे या उनमें बातचीत करेंगे उनके साथ आबद्ध होंगे संबद्ध होंगे कुछ उस समय लोग आपको जिस दृष्टि से देखते हैं अब वहां के हाव भाव वहां के वेशभूषा वहां का चाल चलन उठना बैठना उनके आकार प्रकार बड़े अच्छे लगते हैं और सम्मान एक दूसरे का दूसरा करता है और दूसरे को देखते ही आकृष्ट हो जाते हैं लोग और आपको ऐसा देखेंगे ये देखो तो कैसा लगेगा अपने हीन अवस्था में देखेंगे या नहीं देखेंगे आप नहीं। hmm? नहीं। इन सभी बातों का समाधान जो व्यक्ति करना जानता है वह विशुद्ध वैदक योग मे पर चल सकता जिस व्यक्ति इनका समाधान नहीं आता वो जाएगा वो नहीं जल पाएगा सभी का समाधान है हारो या लाखो विवसते आकाश पताल कोजाजे और अरबो स्वामी धनसम्पत्तिशली व्यक्ति हो सकते किल्पना क्रिय कि स्थिति है सुखी है या हा सुखी है तुनात्मक अध्ययन का मखी ह या वो लोग सुखी और जो इस स्थिति में पहुंचता है कि वास्तव में मैं सुखी हुए महा वो व्यक्ति योग मारे पर चलता है जो ये समाधान नहीं कर पाता वो लुढ़क जाएगा आप भी ऐसे ही हो जाओगे इसलिए इतना दृढ़ इतना उत्कृष्ट जीवन इतनी विद्या इतना वैराग्य इतनी ईश्वर भक्ति चाहिए जो व्यक्ति अपने आप को ये देखता है मैं ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप चल रहा हूं और मल हा ये समीमानस्य नी वाता मलना च सफल होना फिर को समाज को ये विद्या दे और लोगों का निर्माण जीवन की कफलता हैर ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप है अपनी प्रवृत्तियों को बदलें अपने स्वभाव को बदलें आप संस्कारों को हटाएं समन रखना उच्च कोटि का ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने के लिए कितना समय कितना परिश्रम और निष्काम कर्म की स्थिति में पहुंचने के लिए निष्काम भावना से व्यक्ति समाज की सेवा करता हुआ उसके बदले में कुछ नहीं चाहता ईश्वर प्राप्ति करना कराना उसका लक्ष्य बना रहता है ऐसी ऊंची अवस्था प्राप्त करना थोड़े से परिश्रम से साध्य नहीं है फिर आगे बढ़ जाइए आप ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति योगाभ्यास के माध्यम से कर लेना ये अत्यंत परिश्रम साध्य जो है कार्य ये ऐसे थोड़े से परिश्रम से सिद्ध नहीं होता तो आप पूरा प्रसाद करें इन सभी बातों को समझ लें और फिर इनका प्रयोग करते करते ऐसे अवस्था सकति बता यदि बचना चांगे उ उस स्तर परिश्रम नहीं कते तु ये ने सकेगे मफल ह मे जीवन सफल हैको सफल बना सकता ह ये नी पांगे हो सकता पसार मन मे विचारधारां जन्म जन्मान्त वासना इ जन्म कासना आं प्रभावि के प्रभा आपको फिर संसार में धकेल के ले जाए या नहीं होगा ऐसा हो सकता है यदि पृष्ठ लंबे काल तक एक व्यक्ति थे वो लंबे काल तक ब्रह्मचारी रहूंगा मैं ऐसे गुरुकुलों में रहते पढ़ते पढ़ाते लंबा काल हो गया होते होते उन्होंने विशेष रूप से पढ़ना योगाभ्यास करना विशेष गति करना ए, ये जो मुख्य कर्तव्य थे वो नहीं किए वैसे भावना रही कुछ पढ़ते रहे कुछ कालांतर में क्या हुआ जब इनकी व्यवस्था हो गई थी पचास बावन की ध्यान देना वही व्यक्ति इतने दिनों में चक्कर काट के वो फिर ग्रेस्थ लेना आप समझिए और चक्कर में आके क्या हुआ विवाह होने लगे तो आकार प्रकार से वो लड़की ठीक थी थी दिखाई देती थी, पर दिमाग उसका खराब था बहुत सा उसके उसके साथ हो हो गया। हो गया उसके कुछ बच्चे पैदा हो बे दो या तीन कितने कि अनन्त सोचा या कु सुख मिलेगा ये मिलेगा अच्चेवा मुझे हि कर्णी पडति दिमाग ठक ने धर्मपत्नी का अब क्या करें? कहां असरी ओर क्या भा कम्पत् इती वेगा मधिक लुगा वेगा अधिक अभि अभि मे अपे कर्षो मुजे पता नी पन्द्रहो मु पक्काद ने उ संपति पे झगडा चल अपि वी झगा मगडा वै हा चली र भा भाई झगरे कितना, हुआ हुआ हुआ, कितना समय खर्च हुआ हुआ च हुने कुसंस्कार बने होगे अ्या कमाया सुख को गृहस्थम गोगे सुख के स्थिति होगी सुख के मुकमे झगे चले होगे बेसमज व्यक्ति जाने वाले की मह और स्वीकुर्म है, है? नै नी मूर्ख रक्षा होगा। अपने हितजाी की बात को मा महामूर्ख व्यक्ति मूर्ख एक इसलिए जान के अच्छे प्रकार से प्रकारेषि और अनितषी की बात का निर्वाचन कतिषियो जाने वा व्यक्ति सफलषियो मानता नी अपने इसको जानता नहीं, वो व्यक्ति अज्ञानी को मूर्ख को ओ विफल हो हि जागा आगति अबे विहा